द्र कर्णेवा क्षेज प्राथिर सुंभे पदा ओ शांति अथर्वेदी मंडुक्यकारिगा अद्वैत प्रकरण के पंचम कार्य का ऊपर विचार चल रहा था थोड़ा शास्त्रार्थ का विषय बन गया मैंने औपाधिक भेद मान करके व्यवहार चल सकता है ये सिद्धांत का कहना है सुख दुखादि व्यवहार पूर्वादि ने आत्मा का वास्तविक भेद माना है यही है सांख्य और नई आयुकों से यम भेटने का कारण यही है उन्होंने वास्तविक भेद माना है मान्य व्यवस्था नहीं हो सकता है आत्मा अनेक ये बिना सुख दुखादि व्यवस्था नहीं बन सकती जन्म मृत्यु सुख दुखादि की भिन्न भिन्न व्यवस्था हो रही है तो उनका आक्षेप था अपने मत में समाधान दे दिया व्यवहारिक भेद को लेकर के भेद को लेकर के सारी व्यवस्था हो जाएगी वास्तविक मानने की आवश्यकता नहीं एक कहा उनके मत में दोष आया कि तो वास्तविक भेद मानते हैं वास्तव में भेद मानने वाले के दोष में तो इच्छाधी आत्मा में मानते हैं नैयायिक लोग इच्छाधी आत्मा में होना संभव नहीं हो अगर इच्छादी वास्तव में आत्मा में हो तो आत्मा भी अनित्य होने लग जाएगा इच्छा दिखा उत्पन्न होते विनाश होते है विकारी हो जाएगा आत्मा ये कह रहे थे टीका चल रही थी अत्यंत आगे किंच इच्छा रहे हो न आत्म गुण वह के गुण मानते इच्छादी नवगुण बुद्धि सुख सुख इच्छा द्वेश प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार आत्मा के आत्मा गुण मानते हैं इच्छा रहे न आत्मगुण अनुमान कर रहे सिद्धांत इच्छादी जो नवगुण मानते विशेष वह आत्मा के गुण नहीं हो सकते क्यों उपजन अपायवत्वाद इच्छादी जो है उपजन अपायबत्व धर्म उत्पत्ति विनाशशीलत्व उत्पत्ति विनाशशील है इच्छादी कैसे रूपाधिवत् जैसे रूपाधि उत्पत्ति विनाशशील है उसी प्रकार अपाय अपाय उपजन अपायबत् धर्म भी है रूपाधि में और आत्मा के गुण भी नहीं रूप ठीक इस प्रकार इच्छादि भी आत्मा के गुण नहीं हो सकते तो माना है आत्मा के गुण वो हो नहीं सकता एक अथवा ये हो सकता है अनुमान दूसरा सिद्धांति का अनुमान ये भी हो सकता है आत्मा न अनित्य गुणमान नित्य व्यदिवत ये भी हो सकता है या अथवा ये अनुमान देना आत्मा न अनित्य गुणवान अनित्य गुण वाला नहीं आत्मा क्यों नित्यवाद नित्य है आत्मा उसमें अनित गुण कहां रहेंगे व्यतिगण या दृष्टान्त नहीं मिला बेहतरी दृष्टांत जो नित्य गुण वाला नहीं है वह अनित्य है जैसे शरीर आदि एक अत्य जो अनित्य गुण वाला नहीं है नित्य गुण वाला, जो अनित्य गुण वाला का अभाव का अभाव है अनित्य गुण वाला है वो ये हो जाएगा <debates> अनित्य हो जाएगा देहादि के समान हो जाएगा एक इच्छा आदि इत्यादि भाषण कहा इच्छादी उपजन अपाय गुणवत्ते आत्मनोक अनित प्रसन्न इच्छादी गुणवान आत्मा को मानेंगे तो क्या होगा इच्छादी उत्पन्न और विनाश वाले हैं उसके द्वारा आत्मा भी अनित्य सिद्ध हो जाए जो अनित्य गुण वाले होते हैं वह अनित शरीर आदि देखा है ये रूपादि विशिष्ट है अनित्य है इसलिए आत्मा में कोई इच्छा गुण मानना आवश्यक नहीं है मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा अनित दोष आ जाएगा एक देह फलादिवयत्वत्म जेहादिव दोष परिहार्य भी दोष आ जाएगा जैसे देह है सवयव है <coughs> और फल भी जो होता है सवयव होता है सवयवत्व आ तो जाएगा गुण वाला मानेंगे तो अब विक्रिया भी बन जाएगा देहादि के समान इत्यादि दोष भी आएगा कहा ठीक न केवलम आत्मनोवा नित्यत्व गुण अनित्यत्व प्रशक्ति एक ही दोष नहीं है आत्मा में अनित्य गुणवान आत्मा को मानने पर इच्छा गुणवान मानने पर अनित्य हो जाएगा यही दोष नहीं दो दोष और भी आ सकता है, दो है। दुष्परिहर जो अनित्य गुण वाला होगा अनित्य देखा है जैसे शरीर देखा है फल को देखा है साहब होता है वो अनित्य गुण वाला साहब होता है फल साहब होता है अनित्य गुण वाला है ओ उत्पत्ति बिनाशील होता है आत्मा को भी उत्पत्ति बिनाशील मानना पड़ेगा कहा था तो जा जाएगा। जो अनित गुण वाला होगा सवय वाले जैसे देहादि है फल है तो सवयव जो होगा हो वो विनाशी होगा अथवा जो क्रियावान होगा विनाशी होगा विक्रिया है ये दोष भी आ जाएगा कहा ठीक है पूर्व पक्ष पूछता यदि आत्मनो न इच्छादी गुणवत्ता यदि आत्मा में इच्छाधि गुण नहीं है गुणवान नहीं है आत्मा फिर क्या होगा उस आत्मा में बंध रहेगा ही नहीं, नहीं। बंधन है तो इच्छादी नहीं तो बंधन है मोक्ष क्या करना है यदि आत्मनोर न इच्छादी गुणवत्व इच्छाधि गुण का अभाव वाला यदि आत्मा है इच्छाधि गुण नहीं है आत्मा में उस स्थिति में तथा तब तो तस्व मैने आत्मा बंदा भागा आत्मा में बंधा है ही नहीं बंधन होना था फिर मोक्ष की चर्चा ही नहीं होती है व्यवस्था है इस व्यवस्था के अनुपत्य अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध होता है आत्मा में इच्छाधि गुण न हो तो बंधन नहीं बंधन है तो मोक्ष नहीं तो बंद मोक्ष व्यवस्था से सिद्ध हो जाता की इच्छाधि गुण है प्रतिदेहम सुख दुखादि विशिष्ट वेद सिद्धि सुख दुखादि विशिष्ट वेद है प्रत्येक शरीर का अलग अलग है एक पंध होगा दूसरा मोक्ष होगा मुक्त होगा इत्यादि व्यवस्था चलेगी वेद मानने पड़ेगा वास्तविक मानना पड़ेगा पूर्वाधिक करना है उनका है वेद हम भी मानते हैं औपाधिक मानते हैं वो वास्तविक मानना चाहते हैं इसके लिए कहाथातु अपना सिद्धांत बताना चाहते हैं औपाधिक भेद को लेकर के सुख दुखादि की व्यवस्था सुखी दुखी सब हो जाता है यथा यथा जिस प्रकार इस प्रकार आकाश से अविद्या अध्याय तो रज, रजो धूमत् जैसे आकाश में एक दोष दिखाई पड़ता है क्या माने नील नीलिमा दिखाई पड़ता है <laughs> आकाश गंदा दिखाई पड़ता है जो मिट्टी भर जाती है ऊपर भगना में वायु के द्वारा उड़ाई हुई थी मिट्टी तो, तो आ, आकाश में रज दिखाई पड़ता है और धूम दिखाई पड़ता है बाष्पीकरण आदि होता है बादल आदि आते हैं धूम दिखाई पड़ता है इत्यादि दिखाई पड़ता है नीलिमा आदि दिखाई पड़ता है आकाशस्य आकाश में वास्तव में दोनों धर्म नहीं है रज भी नहीं है धूमादि भी नहीं है क्यों अज्ञान से आरोपित है जो नीलिमा को धूम शब्द से कहा है नीलिमा नहीं होता आकाश यहाँ नीला नहीं है तो वहां नीला क्यों होगा आप जितने किलोमीटर के ऊपर देख हैं वहां पहुंचे ऐसे दिखेगा ऐसे अनुभव होगा नीला नहीं दूरत्व तो दोष के कारण नीला दिखाई पड़ रहा है अज्ञान से आरोपित नीलिमा आदि रजिस्ट्री देखना दोष से है ठीक इसी प्रकार समझना है तथा अविद्या अध्यारोपित बुद्धि उपाधि कृतक सुख दुख आदि दोष बदते बंद मोक्ष व्यावहारिका मदद करते कारण किसी प्रकार आत्मा में भी अविद्या के द्वारा आरोपित जो बुद्धिदि उपाधि के द्वारा किया गया सुख दुख आदि माना को मानने पर सुख <coughs> दुखादि वाला अविद्या बुद्धि से रचित आई है कल्पना है ऐसा होने पर बंद मोक्ष आदि व्यावहारिक व्यवस्था बन जाएगी वो विरोध नहीं होगा व्यवहारिक बंद व्यवहारिक व्यावहारिक मोक्ष है वास्तव में तो न मोक्ष है न बंद ठीक है ठीक है अवस्तुत्वाद मान अविद्या अवस्तुत्वाद करता <coughs> अविद्या अवस्तुत्वाद तत्कृत व्यवहार योग अयोग, व्यवहारिक बंदना सिद्धि आशंका पूर्वादि बोलता महाराज अविद्या माने कोई वस्तु नहीं उसको अविद्या कहते हैं कोई तो वस्तु नहीं है अविद्या अवस्तु होने से तत्कृत व्यवहार अयोगा तो वो जो वस्तु नहीं तो उसके द्वारा क्या व्यवहार होगा अब कहते हैं अविद्या के कारण से बंद मोक्षा व्यवहार होता है कहते हैं वेदांत अविद्या कोई वस्तु नहीं अवस्तुत्वाद अविद्या अविद्याद अविद्या कोई वस्तु तो नहीं है पूर्व आदि बोलता है फिर वस्तु ही नहीं है तत्कृत व्यवहार अयोगा फिर उसके द्वारा बंधमोक्ष व्यवहार कैसे हो सकता नहीं हो पाता अयोगात व्यावहारिक बंध आदि अभ्योग अभ्य सिद्धि आप व्यावहारिक बंधन को मानते हैं पारमार्थिक बंधमोक्ष आदि नहीं मानते असिद्धि है व्यावहारिक बंधन मानने के लिए अविद्या कोई वस्तु हो तब ना अविद्या वस्तु उसके कारण से हो गया वस्तु जी ने वो किया बंद मोक्षा मना उसके पास से तो व्यावहारिक या आप स्वीकार किया है व्यावहारिक बंदादि के है का उसका स्थित अविद्या वस्तु होती तो व्यवहारिक बंद मान के हो जाता अविद्या वस्तु नहीं ये शंका उठाई पूर्ववादी ने कहते भाई सर्ववादी भी अविद्यावहार केवल हम वेदांति नहीं बोलते हैं जितने भी वादी हैं अध्यात्मवादी जितने भी हैं चाहे द्वैता द्वैत हो चाहे विशिष्टाद्वैत हो चाहे द्वैत हो जो भी हो है चाहे शुद्ध शुद्धाद्वैत हो जो भी हो जितने भी हों सभी वादियों ने अविद्या है कहा शरीर माना होता है शरीर में अविद्या को लेकर के मैं ब्राह्मण हूं अमुक हूँ ये हूँ मैं दिखा हो जाएगा ये सभी व्यात व्यवहार चल रहा है अविवे और परमार्थ अविध्वादिद्या परमार्थ वास्तविक व्यवहार नहीं माना है इस की अविद्यात मनुष्यत्व आदि आत्मा देखो कभी मनुष्य हो नहीं सकता हम मनुष्य करके समानाधिकरण करके बोलता है मैं मनुष्य हूं ऐसा बोलता है मनुष्य हम मैं मनुष्य कहता तो अविद्या के कारण मनुष्यत्वादि का आरोप होता है अज्ञान के कारण ये है हम हाँ आत्मा कोई मनुष्य होता है कोई भी वादी नहीं मानता आत्मा को मनुष्य है फिर भी प्रयोग करते हैं सभी हम है। हाँ मनुष्य अहम पुरुष स्त्री इत्यादि व्यवहार होता है अविद्यात व्यवहार है ये वास्तव में आत्मा मनुष्यत्वादि धार्मिक नहीं है अविद्यात मनुष्यत्वादि अध्यारोपेणा अविद्या के कारण से ही मनुष्यत्व मनुष्यत् धर्म का आरोप करके आत्म स्त्रित्व पुंशत जितने भी है बाल्यत्व बाल, यौवनत्व दार्धक्य इत्यादि धर्म आरोप करता है आरोप करके अविद्या से आरोपित है आत्मा में न बाल्य है ना यौवन है ना यौवनत्व है ना वृद्धत्व है कुछ भी नहीं है ना अस्त्रित्व है ना पूछत्व है आत्मा में कुछ नहीं शरीर के धर्म आरोप करके सभी वादी व्यवहार करते हैं आम मनुष्य सब बोलते हैं हम पुरुष हम स्त्री जो भी वादी हो द्वैत हो अद्वैत हो द्वैता द्वैत हो विश्ठा द्वैत हो शुद्धा द्वैत हो जितने भी, भी, भी वादी है सब ने माना है इसको अहम मनुष्य सांख्य भी मानेगा काबिल पतंजल भी मानेगा नैयाय सब मानेंगे अविद्यात व्यवहार है अविद्यात मनुष्यत्वादी अध्यारोपेरणा लौकिक वैदिक व्यवहार सर्ववादी दृष्ट है सभी वादियों के द्वारा माना जाता है लौकिक व्यवहार और वैदिक व्यवहार माने पारलौकिक व्यवहार वैदिक व्यवहार है यज्ञ करूंगा वहां जाके फल भोगूंगा बोलता है यज्ञ करने वाला कौन हम मनुष्य हम ब्राह्मण ऐसा अभिमान करके करता है जाति का आरोप करके मैं ब्राह्मण हूं मैं क्षत्रिय हूं मैं वैश्य हूं मेरे इस यज्ञ के मेरा अधिकार है अपना सहमत अधिकार समझता है ये सब अविद्याकृत व्यवहार है यही शरीर तो जाएगा ना वहां तो अहम मनुष्य में अब यहां पर जो अहम हो रहा है मनुष्य के साथ वो अहम वहां देवादि शरीर में हो जाएगा यहां ये शरीर विशिष्ट होकर मैं कर्म करता हूं तत् तो शरीर विशिष्ट होकर के फल भोगूंगा। ये जानता है सभी ये शरीर महू ऐसा नहीं होता अगर शरीर महू कोई समझेगा पारलौकिक कर्म तो कोई कर ही नहीं सकता क्यों ये तो यही नष्ट होने वाला है ये शरीर थोड़ी सुर मिल जाएगा नहीं कर सकता तो अविद्या के द्वारा आरोप करके, करके ही आदि का आरोप करके ही ब्राह्मण जाति का भी आरोप करेगा क्या के लिए इसमें मेरा अधिकार है आरोप के द्वारा ही लौकिक वैदिक व्यवहार सर्वहते सभी वादियों के द्वारा माना जाता है स्वीकार करते हैं सभीवादी इसको तत्कृता तो व्यवस्था आस्तीय और उसी अविद्या मनुष्यत्व आदि को लेकर सारी व्यवस्था जन्म मृत्यु आदि की व्यवस्था सुख दुख आदि व्यवस्था सब मानते हैं इसको सभी आदि के द्वारा असमनता एक व्यवस्था एक, एक, क्या है बसंत ब्राह्मण ब्राह्मण अग्निता इत्यादि वाक्य आता है ब्राह्मण जब अग्नि का आधान करेगा मान अग्निहोत्र का आधान करेगा शुरू करेगा बसंत ऋतु को शुरू तो ब्राह्मण जाति का आरोप करेगा तभी तो अग्नि आदान करेगा वो बसंत ऋतु इत्यादि आता है क्षत्रिय का अभिमान होगा तो हेमंत ऋतु में जाकर के अग्नि आदान करेगा अग्निहोत्र करना है आगे किंतु उसके लिए सुरु का करना है बसंत ब्राह्मण अग्नि इत्यादि वाक्य है जो ब्राह्मणत्वाभिमानी होगा वो बसंत ऋतु में अग्नि का आदान करेगा और जो राजन्य का अभिमान होगा क्षेत्र क्षेत्रियो का अभिमान वाला होगा येमंत्र ऋतु में जाके करेगा इत्यादि इत्यादि व्यवस्था सारी हो जाएगी शरीराधिमान अविद्यात व्यवहार है सारे वास्तव में आत्मा न ब्राह्मण है न क्षत्रिय नैश्वर कुछ भी नहीं ठीक है तस्मात अस्माक तथे सर्वम अविता जैसे अन्य वादी व्यवहार को मान के चल रहे हैं उसी प्रकार हमारे लिए सारा हो जाएगा सुख दुखादी व्यवस्था इसलिए अस्माक वेदांति नाम अभी हम जो वेदांति है अद्वैतवादी है अद्वैती तथा सर्व विरोध जिस प्रकार उनकी व्यवस्था बन जाती है अविद्या द्वारा आरोपित शरीर आदि को अपने आरोप करके काम कर दे पर महामारी हो जाए औपाधिक व्यवस्था बन जाए वो भी औपाधिक व्यवस्था है परमार्थ है जो मोक्ष है के ना भी बाधी ना व्यवहारो नमार्थ जो वास्तविक मोक्ष है उस काल में कोई भी वादी व्यवहार नहीं मानता है मोक्ष में मोक्ष अवस्था में कोई भी वादी व्यवहार नहीं मानता तथा च मोक्ष परेशान व्यवहार से अभाव आप तवाह का पारमार्थिक भेद उनको बृता हाँ ये दोष जरूर आ जाएगा इनके यहाँ अन्यवादियों के मत में क्या मोक्ष अवस्था में परेशान व्यवहार से अभाव उनके यहां व्यवहार ही नहीं मोक्ष अवस्था में तो परमार्थ मोक्ष अवस्था में कोई व्यवहार नहीं है न होने से तन पारमार्थिक भेद को ब्रता फिर उसको वो व्यवहार के निर्वाहक जो पारमार्थिक भेद मान लेना वास्तविक भेद मानना वो कैसा होगा विरथा व्यर्थ होगा हो उसे स्वीकार करना मोक्ष अवस्था में पारमार्थिक भेद नहीं है फिर उसके लिए क्यों या पारमार्थिक भेद मानना है उसके निर्वाहक पारमार्थिक भेद का स्वीकार उनके वृथा है ये कहा क्यों हम तो तीन व्यवहार मानते हैं व्यवहारिक तो पारमार्थिक प्रादिभाषिक उनके यहां व्यावहारिक शब्द नहीं है एक प्रादिभाषिक सत्ता है एक पारवाथिक सत्ता है रज सर्वाधि प्रादिभाषिक है बाकी जगत जीव सब पारमार्थिक हमारे यहाँ तो व्यवहारिक सप्ताह में भेद मांग के काम चल सकता है पारमार्थिक अभेद हो जाता है उनके पारमार्थिक सप्ताह में भेद हो जाता है फिर ये आरोप करके व्यवहार कैसे करेंगे नहीं करते ऐसी स्थिति ऐसा माने तीन नंबर निर्भर वादी नाम अन्य वादी जितने भी हैं उनके मत मतलब। कहा। आगे बोलते हैं टीका कल्पित भेद भेद पूर्वोक कल्पना प्रमाण प्रयोजन देखो ये व्यवहार है जन्म मरण आदि व्यवहार सुख दुख आदि व्यवहार कल्पित भेद को लेकर के हो जाता है क्यों? कारिका में दिया है यथिकुमारी न सर्वे संप्रयुजते सुखादि ऐसा कहा है दृष्टांत है जैसे अनेक घटाकाश की कल्पना हो गई है आकाश हो कंतु घटाकाश जब बन गए अलग अलग दिख रहे मान्यता हो गई उस काल में एक घटाकाश में दूसरा आदि हो गया धूम आदि से उत्तर हो गया भीतर अग्निजल आदि तो सारे के सारे नहीं होते हैं अन्य घटाकाश धूलिधूसर आदि नहीं होगा ठीक इसी प्रकार यहाँ भी अंतकरण आदि उपाधि के कारण से तब अनेक हो रहे हैं और उपाधि के कारण से जीव अनेक हो रहे हैं जैसे घटाकाश अनेक थे वो औपाधिक भेद को लेकर हो रहे हैं उस अवस्था में एक जीव सुखी होने पर सभी सुखी होने का प्रसंग नहीं एक दुखी होने पर सभी दुखी होने का आवश्यकता भी नहीं है कार में बोला आए इसलिए इसलिए बोलते हैं कल्पित भेदवशा पूर्वोक्त सर्व व्यवस्था समझते कल्पित भेद को लेकर भी सारे ये जितने भी कहा गया व्यवस्था हो जाएगी सुख दुख जन्म मृत्यु आदि व्यवस्था हो जाएगी होने से सुस्त होने से ठीक होने से पारमार्थिक आत्मभेद कल्पना प्रमाण प्रभेदन वास्तविक आत्मविद कल्पना करना पारमार्थिक रूप से आत्मा की के भिन्न के बिना व्यवस्था नहीं चलेगी बोलना जैसे कल्पना करना प्रमाण शून्य है प्रयोजन शून्य भी है उसमें प्रमाण भी नहीं है और उसे कोई फल भी नहीं मिलेगा प्रयोजन भी, भी नहीं है वास्तविक आत्मवेद कल्पना के लिए प्रमाण भी नहीं है और प्रयोजन भी नहीं उसका फल भी नहीं है शून्य है यदि उपसंग रहती तस्मात इत्यादि शून्य तस्मात आत्मभेद परिकल्पना तार्किक आत्मभेद की कल्पना वास्तविक कल्पना को किया जाता है आत्म भेद वास्तविक न मानने पर भी सारी व्यवस्था हो जाती है आगे टीका बोल अद्वैत से विरोधा भावे भी अनुमान विरोधम आसंक अनेकांतिक का अनुमान पूर्वाधिक महाराज श्रुति जो है ना जो बोलती है शिवम सातवैतम आदि श्रुति वो अनुवादि का है दूसरे प्रमाण से सिद्ध वस्तु को बता है अनुवाद करेगी अनुवाद वाक्य है पूर्वाधिक श्रुतियादि विरोधा भाव अभी अद्वैत में श्रुति आदि का विरोध न होने पर भी अद्वैत मानने पर श्रुति का कोई विरोध नहीं आता है श्रुति आदि विरोध का आवाज होने पर भी अनुमान विरोध हम अनुमान से विरोध आता है अनुमान द्वैत बताता है वास्तविक द्वैत दो, दो, वही बिना जन्म जन्मरण आदि व्यवस्था नहीं बन पाएगी द्वैत है वास्तविक है अनुमान विरोध है हम सिद्ध करेंगे हनुमान से हनुमान एक प्रमाण है श्रुति आदि के साथ विरोध न होने पर भी अनुमान का विरोध है शंका नहीं आए आदि करेंगे उसका उत्तर में कहते हैं अनुमान दोष है सिद्धांत अनेकांतिक दोष देंगे उसमें उसका हेतु साध्य के अभाव के अधिकार में दिखा देंगे सिद्धांत सभ्य विचार दोष देंगे सभ्य विचार को अनेकिक बोलते हैं ये दिखाना चाहते हैं ये दूसरी की ये कहा चार पांच के टिप्पणी चार आदि तत्र तथा भेदान श्रुति में भेद को वास्तविक अपेक्षा नहीं है कल्पित भेद को लेकर हो जाता। होता में किया। है जीवा नाम उत्पत्ति प्रलय प्रतिपादी का श्रुति अत्र ग्राही है यहाँ पर जीवों की उत्पत्ति और प्रलय प्रतिपादक को यहाँ लेना मुंडको परिषद की जो है आदि स्थिति लेना आदि ना सुख दुख आदि व्यवस्था आदि से आदि से सुख दुख की व्यवस्था भी हो जाती है कल्पित भेद को लेकर के कहा वास्तविक भेद की आवश्यकता नहीं किंतु आगे अनुमान का विरोध आएगा पूर्वादिप हम अनुमान देंगे अनुमान टीका में आगे वो लोग बोलेंगे विमता जीवाह तत्व को विंते ऐसा अनुमान होगा जब विवादास्पद जीव है ना अब कहते हैं वास्तविक भेद औपाधिक भेद है हम कहते हैं जो तो अनुमान का विषय बनने वाले जीव है वास्तविक भेद होते हैं पार्वार्थिक भेद होता है इनमें भिन्न नामक का भिन्न कार्य करत् का भिन्न रूप तीन हेतु जो भी हेतु ले लो सबका नाम भिन्न भिन्न है किसी का नाम देवदाता है किसी का नाम एक ही होता भिन्न नाम आकृति भी भिन्न भिन्न चेहरा नहीं मिलते सबके दशकत भी नहीं मिलते है ना सबके दशकत भी नहीं मिलते यदि एक ही हो तो एक के दशकत से का पैसा निकल जाना चाहिए भिन्न नामक भिन नाम वाले हैं सब कोई देवदत्ता कोई यज्ञता ऐसे ऐसे नाम वाले हैं और भिन्न कार्यक्रत् भिन्न भिन्न काम करते हैं अच्छा और भिन्न रूपत्व उनकी आकृति भी भिन्न भिन्न है सबकी कार्य भिन्न है आकृति भिन्न है और नाम भिन्न है इसलिए जीव वास्तव में भिन्न है मैंने वो शरीर को बिला जुला करके ले रहा हो नाम नामकर तो आज है इसमें शरीर में आएगा या अनुमान होगा अनुमान <coughs> से विरोध आ जाएगा अद्वैत में क्योंकि ये तीन दिन हेतु है तीन में से दो भी लोग आप जो इसको चाहो उसको ले लो हेतु को भिन्न नाम वाले भिन्न कार्य करने वाले हैं और भिन्न आकृति वाले है इसलिए जीव वास्तव में भिन्न है ये पूर्ववादी कहेगा यहाँ पर अनेकांतिक दोष रहेंगे साध्य अभाव वृत्ति हेतु दिखाएंगे यहाँ जीव जो है ना तत्व तो का भेद न होने पर भी जहां पर साध्य का अभाव रहेगा तत्व तो भेद का अभाव होगा वहां भी ये भिन्न नामक तत्ववादी मिलता है कहाँ दिखाएंगे कारिगा दिखाएंगे कारिगा तत्र, तत्र सम्ख्या तई आकाश्च न भेदोस्ती तत्र जीवेश्य सामख्या त्र तई आकाशेदस्तवेश देखो एक आकाश होता है पूर्व स्थिति में मठ बना दिया मठाकाश कहने लग गए घट बना दिया घटाकाश कहने लग गए कमंडल बना दिया कर्काश बोले कमंडल को करक बोलते हैं तीनों का तीन नाम हो गया देखो एक मठाकाश एक घटाकाश और एक करकाश तीन नाम हो गया नाम अलग अलग हो गया तीनों का आकृति भी अलग है बड़ी छोटी आकृति है मठाकाश सबसे बड़ा होगा घटाकाश मध्यम होगा और कर्काकाश छोटा अल्प आकृति अलग अलग होगा नाम भी अलग है और रूप आकृति अलग कार्य भी अलग अलग होगा मठ में अनाज आदि रखा जाता है बहुत लोग बैठ जाते हैं मठ आकाश में और घट आकाश में जल लाया जाता है पानी भर के लाया जाता है और कमंडा कमंड आकाश में जो होगा मठ आकाश में सोया जाता है घटा आकाश में सोया नहीं जाता भिन्न कार्य कर है घट आकाश में जलाहरण होगा और कर्काकाश में जल रखा जाएगा पीने के लिए तैयारी रखा जाएगा तो रूप उनका भिन्न भिन्न आकृति भिन्न भिन्न है कार्य भिन्न भिन्न है ठीक है नाम भी भिन्न भिन्न है का नाम से था का नाम से का नाम कर्काश भिन्न किंतु ये भिन्न होने पर भी आकाश में भेद नहीं है।, है रूप कार्य समाख्या समाख्या माने नाम रूप भिन्न भिन्न होने पर भी आकृति रूप मानी आकृति भिन्न होने पर भी और कार्य उनका जो कार्य अलग अलग होगा होने पर भी और समाज समाख्या नाम अलग होने पर भी तत्र तत्र उन घटाकाशो में देखा है भिन्न भिन्न नाम भिन्न भिन्न आकृति भिन्न भिन्न कार्य देखा है तत्र तत्र उन स्थानों में देखा है मठाकाश घटाकाश कर्काश ऐसे देखा है होने पर भी आकाश से मैं भेदवशी आकाश में भेद नहीं है वहां अगर एक देखना चाहे वो तीनों को तोड़ दो कमंडल फोड़ो घट फोड़ो मकान फोक तोड़ो आकाश में कोई भेद नहीं वो जो भेद दिख रहे थे औपाधिक था किस उपाधि से भेद दिख रहा था नाम आदि बदल गए थे किस कारण से मठ घट करक जो उपाधि के कारण से नाम भिन्न भिन्न पड़ गए उनकी आकृति बदल गई क्यों वो जैसे जैसे आकृति वाले उपाधि थे वैसे भी दिखने लग कार्य बदल गए कोई अल्पाता है कहीं महत्ता है ऐसा दिखाई पड़ा ऐसा होने पर भी आकाश में भेद नहीं है वो जो भेद है उपाधि का है इसलिए आकाश में जो भेद माना गया है का औपाधिक है ठीक इसी प्रकार जीवन में समझना यहां भी जो है बड़े छोटे उपाधियां हैं जैसे आकाश का भेद हो जाता है इस प्रकार उपाधि के भेद के कारण से जीव में भेद माना गया शरीर लंबा चौड़ा होगा तो जीप भी लंबा चौड़ा नाम दे बदत इत्यादि नाम दे रहे सबका एक ही नाम किसी का भी नहीं है भिन्न भिन्न नाम है सारे जीवों का कार्य भी भिन्न भिन्न है अलग अलग व्यवसाय है अलग अलग काम करते हैं करने पर भी आत्मा में जीव में भेदभा है वो तो शरीर के कारण से शरीर आदि के कारण से भेदाई जाती है अगर इसको परमात्मा रूप से देखना चाहो जैसे घटाकाश को आकाश रूप से देखना चाहो तो उसको तोड़ना पड़ेगा उपाधि को तोड़ना पड़ेगा यहां भी तीनों शरीरों को तोड़ो विचार से फूल शरीर सूक्ष्म शरीर तीनों से अलग हो जाओ उस काल में जीव में कोई भेद दिखा दे कोई माइकला का उस काल में तब जब फूल शरीर सूक्ष्म शरीर के कारण शरीर से ऊपर की अवस्था में तो भेद आ सकता है ये जो भेद आया है शरीर के कारण से जो शरीर बुद्धि में जो बैठ गए उसको उन्होंने भेद माना हुआ है जो शरीर बुद्धि से ऊपर उठे उनको भेद नहीं ये कहना चाहते हैं रूपकार्य कार्य समाख्या तत्र तत्र, तत्र भाई घटाकाश की दृष्टान देंगे घटाकाश मठाकाश करकाश एक ही आकाश का अनेक लाभ हो जाता है अनेक आकृति हो जाती है अनेक प्रकार के कार्य होगा वहां होने पर भी आकाश में भेद नहीं है वो जो भेद तो था उपाधि का था उपाधि के भेद को ला करके औपाधिक भेद से व्यवहार और उसको ये द्वैतवादी पारमार्थिक मान वास्तविक मान अगर भिन्न न हो घटादि के न होने पर भी ये वो नामादी नाम आदि हो जरा रहा है घर मठाकाश कर्काश नाम रहेगा घटादि के न होने पर अलग कार्य कर पाएगा आकाश ठीक इसी प्रकार है ये शरीर आदि के कारो से है आत्मा में भेद जो दिख रहा है ये करते है रूप कार्य समाख्या तत्र तत्र भी उन स्थानों में देखा है घराकाश में देखा मठाकाश में देखा कर्काकाश में देखा रूप अलग अलग माने आकृति अलग दिखाई पड़े छोटे छोटे-बड़े आकृति हो जाती है कार्य भिन्न भिन्न कार्य करते हैं मठाकाश में आ जाता है घटाकाश में करगाकाश में सोया नहीं जाता और घटाकाश में जल का आहरण किया जाता है और करगाकाश में जल रखा जाता है अलग अलग कार्य होते हैं तीनों में <coughs> समाख्या नाम अलग अलग है तीन नाम है मनि पर भी वो भेद हो जाते हैं तत्व आकाश किन्तु वहां भेद आकाश का नहीं है वो भेद है उपाधि का उपाधि के भेद को ला करके आकाश को भिन्न भिन्न भिन्न माना है ठीक इसी प्रकार जीवों का अंदर भी यही करना बस इतनी बात है यही निर्णय किया है वेदांत में अद्वित ने इसे किया है तत्त शरीर आदि को लेकर के भेद है शरीर आदि उपाधि है इसके अगर इसको एक ही आत्म रूप में देखना हो उस तो शरीर से जरा हटाइए बुद्धि को थोड़ा शरीर से ऊपर को कीजिए, में जीव दिखेगा ही नहीं सुधि में ही जीव वेद करना मुश्किल है और यह तो तुरी अवस्था की बात है कहां से जीव वेद सिद्ध होगा ठीक है श्लोक आशं आशंका माला इस कारिका के द्वारा जो खंडनीय शंका है उसको पहले रखने वास्त है। पूर्वादी क्या कहना चाहता है क्यों यह कार्य का, कहना पड़ रहा यह कार्य का तो क्यों करना पड़ता है क्यों आया पूर्वादि का क्या कहना है तो पूर्वादि की शंका उठाते हैं पहले प्रथम पुनर् आत्मभेद निमित्त ये वह व्यवहार एकस्मिन आत्मनी अविद्यापबद्यूर्वादीय शंका करता है महाराज एकस्मिन आत्मनि एक ही आत्मा में आत्मा एक ही है आपके मत में वेदांति मत एक ही आत्मा एक स्मिन आत्मा नहीं एक ही आत्मा में और विद्या के तहत पुनर् आत्मभेद निमित्त व्यवहार आत्मा भेद, भेद जैसा व्यवहार हो रहा है एक ही आत्मा में भिन्न भिन्न आत्मा जैसा व्यवहार तो प्रथम उप कैसे सिद्ध होगा जी एक ही आत्मा में आत्मभेद व्यवहार कैसे सिद्ध हो सकेगा आत्मा एक ही है आपके मत में हमारे मत में तो आने गए तो आत्मभेद व्यवहार हो जाएगा आपके मत में एक ही है कैसे सिद्ध होगा तो कहते आकाश को देखा है सिद्धांती आकाश को देखा आकाश कितना है एक है किंतु व्यवहार अलग-अलग यहां भी है यह सिद्धांत कहना चाहते उचित्रंथ से सिद्धांतिक उचित दृष्टान है यथा यह आकाश एकस्म आकाशे एकस्म आकाश एक ही होने पर आकाश अनेक नहीं है कोई भी बाधी नहीं मानता है आकाशवा एक ही मानता है शब्द गुणकम आकाशम एकम नित्यम विभू विभू नित्यम ऐसा बोलता है नहीं भी बोलता है एक है एक आकाश ऐसे मानता है शब्द गुण वाले का आकाश कहते हैं वो क्या है एक है नित्य है विभू erm है ऐसा कहता है नया तो उनको समझाना सरल हो रहा है आकाश दृष्टान था यह आकाशे एकस्मिन घटे घट एकस्मिन आकाशे जिस प्रकार इस, इस, इस एक ही आकाश में यहाँ लोक में देखा गया है एक ही आकाश में घट कारक आकाश करवा महत्वादि रूपाणी विद्यंते एक को कहते हैं घट वहां पर उसको ना उपाधि एक में घट उपाधि लग जाती है एक में करक उपाधि लग जाती है मान कमंडल कमंडल के घेरे में जो आकाश पड़ा होगा आकाश बोलेंगे और तीसरा है अपपरक घेरने वाला ये जी ये दीवार मकान अपपरक, बोलेंगे उसको ये अल्प और महान होने के कारण ये छोटे हैं तो आकाश छोटा दिखाई पड़ता है ये बड़े हैं जहां आकाश बड़ा दिखाई पड़ता है आकृति में भेद आ जाता है आकाश के इसके भेद है आकाश आना अल्पत्व तो ये जो घटाकाश मठाकाश आदि बनते हैं जो आकाश है इनका अल्पत्व तो महत्वादि रूपाणी भीतर है उनके रूप आकृति अलग अलग हो जाते हैं रूप माने आकृति अलग अलग दिखाई पड़ते हैं छोटे बड़े आकृति में दिखाई पड़ते हैं मठाकाश सबसे बड़ा दिखाई देगा घटाकाश मध्यम में दिखाई देगा और कर्काकाश और छोटा दिखाई देगा तथा कार्यम कार्य भी अलग अलग हो जाता सबका तीनों का कार्य अलग अलग है कार्यम उदकार धारणा सजन आदि समाख्या कार्य क्या होगा उदर का आहरण होगा जल लाने का काम करेंगे किसमें घटाकाश में और एक में धारण होगा रखने का काम आएगा तरकाकाश पीने के लिए रखेंगे और एक में होगा सजना क्रिया होगी कहा मटाकाश में क्रिया अलग अलग है हो जाता है क्रिया और समाख्या समाख्या में नाम भी अलग अलग हो जाते हैं घटाकाश कर्काकाश इत्यादि योगा एक को घटाकाश कहेंगे एक को कोकाकाश कहेंगे एक को मठाकाश कहेंगे इत्यादि इत्यादि तत्कृता से भिन्न दृश्यंत है उसके कारण से भिन्न भिन्न दिखाई दे रहे हैं वो जो उपाधि के कारण भिन्न भिन्न आकाश भाष रहे हैं छोटे बड़े आकृति नाम अलग अलग कार्य अलग अलग दिख रहे आकाश तत्र तत्र भाई व्यवहार विषय व्यवहार विषय की बात है तत्र उन्होंने सारे में ऐसे देखा है व्यवहार में देखा है तत्र तत्र भाई माने व्यवहार विषय व इत्यादि एक दो की टिप्पणी देखें एक में कहा कर माने कमंडलु अपवर माने मठ घटा तो प्रसिद्ध है हाँ तो कर क्या है तो कमंडलू को कर कोलते है संस्कृत कमंडलु भी संस्कृत है और करक भी है उसका पर अपरक माने मठ इस को को को, को बोलते बोलते बोलते बोलते हैं, को बोलते हैं, बोलते हैं दीवार दीवार दीवार दीवार ये है, की हैं। बांध देने रात हुआ है, हुने वाला है ये इसके चक्कर में पड़ गया बंध गया वो बस मठी बांधने मठ <coughs> कहते सर्वो अयम आकाशे रूपाधि भेद कृतो व्यवहारों न परमार्थ जो भी यहाँ पर तीन प्रकार का भेद दिखाई दे रहा है आकाश में कहा भेद दिखाई दे रहा है घटाकाश करकाश मठाकाश करके भेद दिखाई दे रहा है आकाश में कोई महान दिख रहा है बड़ा दिख रहा है कोई छोटा दिख रहा है कोई मध्यम दिख रहा है नाम अलग अलग घटाकाश मठाकाश करकाश बोल रहे हैं कार्य अलग अलग किसी में सोया जाता है किसी में जल लाया जाता है किसी में जल रखा जाता है भिन्न भिन्न कार्य दिखाई दे रहा है ये सब के सब क्या है ये सर्वो अयम अयम आकाश है रूपाधि रूप और कार्य समाख्या ये जो तीन प्रकार से न परमार्थ परमार्थ नहीं औपाधिक है वास्तव में नहीं है अगर वो घटाकाश कर्काकाश मठाकाश में नाम भी न ना मिले उनको कार्य भी न हो सके उनमें और ये नाम भी ना हो और अल्पाधि भी न दिखे तो क्या करना है? उसको तोड़ दे उपाधि को तोड़ के दे देख न ना का नाम रहेगा न ना का नाम रहेगा न ना का नाम रहेगा न ना जल आहार आदि क्रिया का काम आना उसने न अल्प महान दिखेगा वो एक ही आकाश दिखेगा न परमार्थ है परमार्थभेद नहीं है वहां आत्मभेद वास्तविक नहीं है औपाधिक परमार्थ तस्तु आकाश न भेद परमार्थ जो वास्तविक जो आकाश है उसमें भेद है ही नहीं भेद है उपाधि में उपाधि के भेद को आकाश में डाल करके भेद माना गया सभी वादी का यही होता होगा और क्या होता है आकाश में भेद नहीं मानता आकाश में एक ही मानता है नहीं है कि जो है भी। एक ही मानता है आकाश को तत्स विघु से ऐसा बोलता है वो विघु है नित्य है एक है ऐसा मानता है आकाश न चाह आकाशभेद निमित्त व्यवहारो बिना द्वारम। परोपाधिक देखो आकाश आकाशभेद निमित्त व्यवहार नहीं हो सकता आकाश को भिन्न करके कोई व्यवहार नहीं किया जा सकता जब उपाधि के सहारा जब तक नहीं लेते ना आकाश भेद निमित्त तो व्यवहार आकाशभेद निमित्तक व्यवहार परोपाधिक्वर अंतरेड़ा नास्ती तो दूसरे उपाधि है उपाधि के द्वारा होने वाली व्यवहार को छोड़ करके हो ही नहीं सक आकाश में भेद व्यवहार हो ही नहीं सकता उपाधि के कारण से उपाधि के भेद को आ, आ, आ, आ, आकाश में डाला जा रहा यह है। ये जैसे दृष्टांत है यथा एत ये गया, यथा ए तथ वैसे समझना यहां भी जीवों में एक ही आत्मा है शरीरादि उत्पत्ति के पहले एक ही आत्मा है जीव नाम वस्तु में जब शरीर आदि बन गए अंधकरण बन गए तब जीव नाम पड़ा है तो उसी प्रकार देहोपाधि उपाधि के कारण इनमें नाम रूप समाख्या आदि आ जाता है जीवों जीव में जीवेशु घटाकाश स्थानीय जीव वास्तव में घटा घटाकाश के स्थानीय है आकाश समान है में सेना निरूपण किया है बुद्धिमदीर कृत्या जीवों जीवों का ऐसा, निर्णय निर्णय। निर्णय किया किया किया, बुद्धिमान, ने निश्चय ठीक यथा भेद बादे, तद यहात्मेदाधे रूपादि निम्पा तथा एकस्मिन एवं आत्मनि आत्म के पक्ष रूपात पुरवादि की शंका उठा रहा है महाराज जिस प्रकार आत्मेदादे आत्म व्यवहार हो जाता है सुखी दुखी आदि व्यवहार हो जाता है जन्म मृत्यु आदि व्यवहार हो जाता है नाम आदि व्यवहार हो जाता है क्रिया व्यवहार आकृति व्यवहार हो जाता है आत्मभेद्वैतवाद आत्मभेद में तद भेद निमित्त तो हो त्मभेद निमित्त रूपादि व्यवहार और रूपादि व्यवहार रूप में आकृति आदि व्यवहार आकृति व्यवहार है कार्य का व्यवहार है नाम का व्यवहार है रूपादि व्यवहार है तथे एकस्म आत्म एक ही आत्मा में आत्मा के पक्ष रूपादि व्यवहार और नूपादि का भेद व्यवहार हो नहीं पाएगा ये एक दत्ता देवदत्ता आदि क्या बोलेंगे एकात्म एकात्म बाद में क्या है वो एक गलत एक देवदाता देवता दो हो नहीं सकते अलग अलग नाम नहीं हो सकते आकृति अलग अलग भी नहीं, एक व्यक्ति की आकृति क्या होगी एक ही होगी कार्य भी एक व्यक्ति एक ही करेगा सारा कार्य कहा का करेगा नहीं कर सकता एक आत्मवाद पक्ष में व्यवहार नहीं चल सकता है इसलिए आत्मभेद मानना ही पड़ेगा ये पूर्वादि का कहना है कि पणिरूपादि व्यवहार छ जैसे गौरह कृष्णा इत्यादि रूप व्यवहार आकृति का व्यवहार है काला है ऐसा मानते है आदिना पाचक पाठक इत्यादि कार्य व्यवहार किसी को पाचक कहा जाता है किसी को पाठक पढ़ने वाले को पाठक बोलते हैं पकाने वाले को पाचक बोलते हैं तो कार्य ऐसे भिन्न भिन्न दो हो गए ना एक ही को पाठक पाचक नहीं बोला जाएगा एक ही व्यक्ति तो दो दो क्रिया कैसे एक ही क्रिया करेंगे अच्छा क्रिया व्यवहार इत्यादि कार्य व्यवहार और देव तत्व तो एक समाख्या व्यवहार से कराइए दे ये देवदत्त है ये दत्त है अमुदत्त है इत्यादि ये विश्व मित्र इत्यादि राम रखेंगे नाम भी अलग, अलग अलग होता है एक आत्मवाद में ये नहीं बनेंगे ना आकृति अलग अलग हो पाए और ना नाम अलग अलग हो ना क्रिया अलग अलग हो पाए नहीं हो पाएगा आत्मभेद बाद में आराम से हो जाते हैं इसका नाम अलग उसका नाम अलग उसका नाम अलग, नाम अलग, अलग हो जाता है देवद्रत के अत्यादी क्रिया भी एक पाठक एक पाठक इत्यादि हो जाएगा क्रिया भेद भी हो जाएगा रूप आकृति भी अलग अलग हो जाए, इसलिए भेद माने बिना यह व्यवहार सिद्ध होना संभव नहीं हम अनुमान से सिद्ध करेंगे हम अनुमान से सिद्ध करेंगे ये के तथा अब क्या सिद्ध होगा अनुमान करेगा वो विमता जीवा जो विवादास्पद जीव है आप कहते हैं एक है हम कहते हैं अनेक है विवादास्पद है एक ही आत्मा आप मानते हैं हम अनेक मानते हैं विवाद है इसी को पक्ष में रख दिया विवादा विमता जीवा जो विवादास्पद जी हैं तत्व तो वित्त वास्तविक भिन्न है ये पार्वाधिक वेद है इनमें व्यावहारिक औपारिक भेद नहीं वास्तविक वेद है तत्व तो वित्तंत वास्तविक भिन्न है क्यों भिन्न नामक भिन्न कार्यकर्त्व भिन्न रूप तीन हेतु भिन्न नाम वाले हैं किसी का नाम यज्ञ दत्ता है किसी का नाम विष्णु मित्र किसी का दा, देवदत्ता आदि नाम है अलग अलग नाम है भिन्न नाम है। और भिन्न कार्यकर्त्ता भिन्न भिन्न काम कर रहे हैं कोई पकाने का काम कर रहा है कोई पढ़ने का पढ़ाने का काम कर रहा है अलग अलग काम कर रहा है कोई जलाने का काम करेगा कुछ अलग अलग काम कर रहा है भिन्न कार्यकर्त्ता अथवा भिन्न रूपों का आकृति सब अलग है इनकी कोई गौरव है कोई कृष्ण है इत्यादि आकृति अलग कोई दीर्घ है कोई हर्ष टपट आदिवक्त जैसे घट और पट एक नहीं हो सकते ना क्यों भिन्न नाम वाले और भिन्न कार्य करते हैं पट तो ओढ़ने का काम करेगा कर, गट जल लाने का काम करेगा भिन्न कार्य करते हैं नाम भी अलग अलग है समाख्या अलग है रूप भी अलग है आकृति कपड़े की आकृति अलग है पट का आकृति अलग है ना एक होते हैं जहां पर भिन्न नाम भिन्न समाख्या भिन्न रूप वत्व और भिन्न कार्य कर होगा वह भेद होता है जैसे ज़ियो। नटपट घट और पट जो तो अनुमान है, अनुमान विरुद्धम अद्वैतिक अद्वैत विरुद्ध, यह अनुमान के द्वारा विरुद्ध है अद्वैत मानने पर घटेगा ही नहीं हमने तो द्वैत सिद्ध कर दिया अनुमान से अनुमान एक प्रमाण है ऐसा भाई हम न्यायी को लोचना मांगते हैं इतना अभिमान है इनको हम हम तो एक ही एक एक लोचन वाले हैं न्यायी हमारा लोचन आंख है कहते रघुनाथ शिरोमणि जब गए ना एक आंख थी उनकी एक आंख नहीं थी तो काड़े थे रघुनाथ शिरोमि वहाँ विद्यार्थी लोग गंगेश उपाध्याय से पढ़ रहे थे तो गए वहां पढ़ने के लिए तो विद्यार्थियों ने देखा तो वो मजाक करना शुरू कर दिया अखंडल सहस्राक्ष विरूपाक्ष स्त्रोचना व्यय सर्वे को भगवान एक लोचना विद्यार्थियों ने प्रश्न किया इंद्र है ना हजार आंख वाला है गौतम मुनि का उसको आखंडल सहस्राक्ष जो आखंडल मन इंद्र है हजार आंख वाला देखा है शास्त्रों में सुना है ऐसी बातें सुनी है विरूपाक्ष स्त्रोचन भगवान शंकर त्रिलोचन वाले भी सुना है अनेक त्रिलोचन और वयम दिलोचना सर्वे हम सबके दो आंख वाले हैं को भगवान एक लोचना आप एक आंख वाले कौन हैं हमने लेकिन तो शास्त्रों में देखा ना प्रत्यक्ष हो रहा है प्रत्यक्ष तो दो लोचन वाले हैं शास्त्रों में सहस्राक्ष सुना है और त्रिलोचन भी सुना है आखंड सहस्राक्ष विरूपाक्षर त्रिलोचना है व्यय सर्वे हम सबके सब दो आंख वाले हैं को भगवान एक आप एक आंख वाले कौन है ऐसा प्रश्न कर दीजिए अब वो रघुनाथ शिरोमणि कोई सामान्य नहीं नव्य न्याय के प्रणेता है वो तो वो क्या बोलते हैं पूर्वाध तो ऐसे ही रख देते हैं जैसा को वैसे आखंड सहस्राक्षर गुरुपाक्ष त्रिलोचना पूर्वार्ध तो ऐसे ही उत्तर देने देने जा रहे हैं यूयम विलोचना सर्वे वयम न्यायी को लोचना यूयम विलोचना सर्वे तुम लोग नेत्रहीन हो गता लोचन यहाँ बिलोचन तुम लोग नेत्रहीन हो वो न्यायिक लोचन हम एक ही लोचन वाले हैं हमारे लोचन आंख है ऐसा <coughs> अनुमान है अनुमान के ऊपर बहुत भरोसा है प्रत्यक्ष परिकलित मनुमान ने बहुत संति तर्क है प्रत्यक्ष पदार्थ उसमें भी उनको विश्वास नहीं होता इतना अनुमान के द्वारा उसका जानना चाहते है तर्क में रस लेने वाले तो इन्होंने वास्तविक जीव भेद सिद्ध किया अनुमान के द्वारा जीवां जीव जो है वास्तविक भिन्न होते हैं क्यों भिन्न नामगत्वाद भिन्न कार्यक्रम भिन्न रूपगत्वादाधिगत जैसे घट और भिन्न नाम वाले हैं भिन्न रूप वाले भिन्न कार्य करते हैं तो भिन्न वास्तव में भिन्न होते हैं घट और पट उसी प्रकार जीव भी जितने भिन्न नाम वाले हैं भिन्न कार्य कर रहे हैं भिन्न आकृति वाले हैं तो इसलिए वास्तव में बह रहे या मान से सिद्ध कर दिया अब सिद्धांति क्या करेंगे या तो अनुमान को मानना पड़ेगा आत्मा अनेक मानना पड़ेगा या अनुमान में कोई दोष देना पड़ेगा अगर दोष दे सकें तब तो ठीक है पंचहित्वाभाष में से कोई हेत्वाभाष बना सके आप तब तो ठीक है नहीं तो फिर मानिए आप द्वैत को मानिए आप उस स्थिति में सिद्धांतिकार दोष देते हैं घटा का आशादी में देखा है भाई तत्व <coughs> तेद तो तो नहीं है साध्य का अभाव है वहां वास्तविक वेद नहीं है खाद्याव है वहां पर हेतु बैठा हुआ है भिन्न नामत्व तो, भिन्न कार्यक्रम भिन्न तो, रूपाधि बैठा हुआ साध्याभावक वृत्ति हेतु सब ही तो होता है साध्या भाव के अधिकरण में रहने वाले हेतु सब विचार कहते हैं इसमें देखा घटा काश आदिशु अभी अंत वे विचारी हेतु है तुम्हारा तो हेतु जो भिन्न नामक हेतु तो वे विचारी है क्यों घटाकाश आदि देखा घटाकाश मठाकाश करकाश बोला जाता है नाम भिन्न है आकृति भिन्न सब भिन्न है किंतु वहां पर ये वास्तविक भेद नहीं तत्व तो विद्य का अभाव है साध्य अभाव वृत्ति हेतु है हाँ। अनुमान से सिद्ध नहीं होगा घटाकाशा विवक्षित इस विवक्षा करके सिद्धांत श्लोकाक्षराणी भी उत्पादित तो कार्य ने पूर्वादि के अनुमान को पेट में रख करके कारिका लिख दी सभ्य विचार दोष के रूप में आकाश में भेद न होने पर भी व्यक्ति कार्य हो रहे हैं सब नामाधिकारी हो रहे हैं ये दे रहे हैं उच्चत ग्रंथ से का उच्चतः सिद्धांत करने पूर्वादि ने पूछा प्रश्न किया कैसे हो सकता है क्या प्रथम पुनरा आत्मभेद निमित्त व्यवहार आत्मभेद जैसा निमित्त व्यवहार जैसा व्यवहार होता है आत्मा अनेक मानने पर जिस प्रकार व्यवहार चलता है सुखी दुखी जन्म मृत्यु आदि व्यवहार है उस प्रकार की व्यवस्था एक आत्मनि अविद्या प्रथम उपब्य कैसे हो सकता प्रश्न है आक्षेप हो नहीं एक एक आत्मा में अविद्या के कारण सब हो जाता है कैसे मानेंगे उसे? जिस प्रकार में जो जो व्यवस्था बनती है जन्म व्यवस्था सुखत तो आदि एक आत्मा में कैसे बने नहीं बन सकते ये आक्षेप हुआ उच्चते ग्रंथ से समाधान कहते हैं सिद्धांत बहुत उच्चत है यथा यह एक यथा यह मैंने श्लोक में व्यावहारिक दशा में देखा है आकाशे एक आकाश एक है वो सप्त है, जो जो है, है। आकाशन एक, एक ही आकाश में घट कर आकृति भिन्न है, है अल्पत्व महत्वादि रूपए आकाश एक ही हो विद्य तथा कार्य कार्य भिन्न भिन्न हो जाते हैं उदकाहर धारण सैन्य घटाकाश में जल का आहरण होगा जल लाने का काम आएगा और कमंडल आकाश में जल रखा जाता है और सहनाधिकारी है उसका मान मठाकाश में सोया जाता है ऐसा कार्य भिन्न भिन्न कार्य दिखाई पड़ते हैं और समाख्या नाम भी भिन्न भिन्न घट आकाश कर्काश इत्यादि कटाकाश कर्काकाश मठाकाश ऐसा नाम भी होगा तत्कृता से भिन्ना दृश्यंत है वो उपाधि कृत है वो घट के कारण से भिन्न भिन्न बि दिखाई पड़ते हैं तत्र तत्र माने व्यवहार विषय व्यवहार विषय में ऐसे देखा है एक कहते हैं ठीक टीका देखिए शयनादिमाख्यांत <coughs> संबंध विद्यंते के साथ शब्द का संबंध करना शयनादि का भी भेद होगा और समाख्या नाम का भी भेद होगा तत्कृतः तत्शब्दे अच्छा निकल्पित घटाकाश भेदो ग्रह तत्कृत भेद कहा तत्कृत शब्द से क्या लेना है जो विकल्पित जो घटाकाश है तीन रूप में दिखाई दे रहा है वो आकाश कोई चकारो वहां कर और चकार भी दिया है वहां अवधारण निश्चय के लिए समाख्या घटाकाशादी नाम उक्त हेतु भी विवक्षित कथम अनेकत्वं चलो घटाकाशादी में तीनों का निमित्त बन गया मानी रूप अलग अलग हो गया वो हेतु है वहाँ रूप नाम रूप कार्य भिन्न भिन्न हो रहे हैं हेतु है पर भिन भिन होने पर भी भिन्न नामत्व भिन्न रूपत्व भिन्न कार्य आदि होने पर भी घटाकाश आदि होने पर भी उक्त हेतु भी हमने जो हेतु दिया था वो होने पर भी हमारा हेतु क्या है समाख्यात् और भिन्न नामत्वाद भिन्न रूपत्वाद भिन्न कार्यकर्त्वाद ये हमारे हेतु है वो हेतु उनमें है घटाकाश आदि में देखा भिन्न भिन्न हो जाते हैं मठाकाश घटाकाश करकाश भिन्न भिन्न पर भी विपक्षत्व फिर भी विपक्ष कैसे वो तो हमारे उसमें ही है सपक्ष का अंतर्भूत है विपक्ष का विपक्ष होता हेतु बैठा हो तब तो दोष आएगा विपक्ष नहीं होता हमारा तो ये पूर्वाधिक होता विपक्षत्व भावे कथा भी अनेकत्तो विपक्ष बनता नहीं हो घटाकार शादी तो कैसे अनेकांतिक होगा भाई कहने प्रकाश सर्वो अयम इत्यादि सर्वो अयम आकाशे रूपादि भेद कृतो व्यवहार देखो ये जो आकाश में जो भेद आया है ये जो रूपादि माने उपाधि जो है ना आकृति घट और करक और मठ इसके कारण से भेद आया है आकाश में भेद नहीं है भेद आया है घट के कारण से मठ के कारण से कमंडल के कारण से भेद आया है उपाधि का भेद है औपाधिक भेद है ठीक कहते ये भाषण में कहा सर्वो अयम ये जो आकाश में व्यवहार हो रहा है आकाश है रूपाधि भेद तो व्यवहार हो न परमार्थ है परमार्थिक नहीं है आकाश का भेद करने वाला व्यवहार परमार्थ तो तस्तु आकाशस्तु वास्तव में जो तो आकाश का भेद है ही नहीं उसको अवेद देखना चाहो तो तीनों को फोड़ दो तोड़ मकान को तोड़ो घर को फोड़ो हाँ एक ही दिखाई देगा ठीक <coughs> है तृतीय इस विषय में तृतीय पार लगाते हैं तब है सुंद पर साध्य का अभाव है आ, और हेतु वहां बैठा हुआ है घटाकार वास्तविक भेद नहीं है उपाधि भेद सिद्ध कर दिया किंतु वहां पर बैठा है भिन्न नामको भिन्न रूपत्व तो, भिन्न कार्यक्रत बैठा हुआ है सभ्य विचार दोष से है जो जो अमुमान दिया था गुरुवादी ने बीम जीवा तत्व तो विद्यं कार्य भिन्न नामकवाद भिन्न कार्यकर्तवाद भिन्न रूपगत्वादाधिपत इत्यादि कहा था वो वे विचारी हेतु है हेतु है। तो तो नहीं है यह घोषित कर दिया अब आगे कहते हैं तृतीय पाद और विभाजन करते हुए क्या कह व्याख्या करते है तद्वत जीवी में ऐसे निर्णय करना चाहिए आत्मा ये ही है जैसे जैसे इतिहादि पिंड पैदा हो गए अलग अलग पैदा हो अलग अलग नाम अलग अलग आकृति अलग अलग कार्य करने है। ये जो भी है यह अलग थलग उपाधि का दर्द है ये जीव में नहीं है उपाधि हटाकर दे दो तो यह शिवी है जीव नहीं शिव है उपाधि केवल फूल शरीर से हटाने से काम नहीं चलेगा फूल तीनों उपाधि से अलग करना होगा जीवक तो घोषित नहीं कर सकते उसमें जब कारण शरीर बचा हुआ है सुक्ष में तब भी जीवत्व घोषित तो करने की हिम्मत नहीं किसी तो उससे भी ऊपर के की अवस्था में कहा था निकल पर दूसरे उपाधिकृत के द्वार द्वार बनाए बिना वहां आकाश को भेद सिद्ध नहीं कर सकते घटाकाश मठाकाश वो मठ आदि उपाधि के कारण से वेद है आकाश में भेद नहीं है ठीक है इसी प्रकार से मुद्रा कहा ठीक है उपाधि शब्देना है ना घट कर का वहां पर उपाधि क्या है वहाँ आकाश के लिए घट कर का आदि कमंडला घट आदि मठ आदि उपाधि बने हुए इसलिए वहाँ छोटे बड़े दिख रहे हैं भिन्न नाम हो रहे हैं आकाश में ना नाम है ना आकृति है कुछ नहीं है ठीक है परोपाधि शब्द ना शब्देना कर का आदि उच्चते है का अनुवाद कर दिया सिद्धांत अब दाष्टान्त बन और सिद्धांत की तद्वत जीवेश निर्णय जीवों के बारे में भी ऐसे निर्णय किया है महापुरुषों एक ही होता था अनेक नहीं होता उपाधि के कारण से अनेक दिख रहा है वास्तव में एक ही है यथा ये था जैसे दृष्टांत हो गया घटाकाश आदि घट आदि के कारण से घटाकाश आदि नाम मिला है भिन्न आदि हो रहा है तद्वत्त उसी प्रकार देहो उपाधि वेद कृत्य देहो उपाधि है शरीरों की उपाधि को देख करके जीव में भेद दिख रहा है आत्मा में भेद दिख रहा है देह, देह उपाधि आत्माओं में निरूपणा निरूपणा इसे ही किया है वेदांतों में वेदांतों में आत्मा का तो निर्पण इसी प्रकार किया है थर तो बुद्धिमतभेद निर्णय निश्चय बुद्धिमानों ने ऐसे निर्णय किया है निर उपसर्ग पूर्वक प्राप्ण धातु से ए सूत्र से अचप्रतय करेंगे तो निर्णय बन जाएगा बनेगा हो तो जाएगा निर्णय और धातु से करेंगे तो निश्चय बन जाएगा बात हो यही निर्णय किया है ये कहा समय हो गया है यही रत्न ओम भद्रम करणे भी श्री राम भद्र पश्येमारेमें